महानी व्हाम ची सर्व ब्रह्मों माना पुराकर स्पराकर ओम तल क्या साधे तेरव परिषद अवतरण भाष्य जो पाठ्यभाष्य उसके ऊपर विचार कर रहा था माने ज्ञान होने के पश्चात कर्म की उपासना की उपयोगिता है यानी चर्चा है तो पहले कर्म और उपासना भी करना कि नहीं करना इसके बारे में कल के प्रसंग में कहा पूर्वी ने शंका उठाई थी कि ज्ञानी कर्म नहीं करता है तो कर्म आरंभ करना व्यर्थ होगा सकते कर्मों का विधान है पूर्वंदिर भी है कर्मा जी विशेषना इत्यादि और बहुत सारे उपासनाओं का विधान है अगर ज्ञान कर्म नहीं करेगा उपासना नहीं करेगा तो उसके लिए दर्द हो जाएगी ऐसी शंका होता है कर्म अनारंभित माँ कर्मी संख्या गुरुवार कर्म अनारंभ कर्म नहीं होगा फिर कर्म नहीं होगा हो तो कहा निष्ठान से सस्तागा निभाषकार ने कहा कर्म ऐसा है अज्ञानी कर्म करेगा ज्ञानी कर्म नहीं कर सकता सुहास होगा करने का अधिकार नहीं हो सका ज्ञानी का नहीं करेगा वास्तव में अर्थ ज्ञान हो गया हो तो कर्म से प्राप्त वस्तु भी नहीं है संप्रदान देवता भी नहीं उसकी दृष्टि में सबको बाहर करके एक एकत्रि को देखा हुआ है और शरीर आदि में तो अभिमान भी उसका नहीं है तो उसको कर्म की आवश्यकता नहीं है अगर कुछ कर रहा है लोक संग्रह के लिए होगा क्या समझना तू कुन्नता इसे पाए गए हैं ज्ञान माने गए किंतु तो उपासना कुछ हो रहा नहीं जैसे दृष्टांत के लिए मीडिया प्रसिद्ध है नाम का उनका पूर्णांदीर्थ तो है किन्तु उड़ीसा के शहीद होने के कारण वो उड़ी वाला बोलने लगे इतने बड़े विद्वान और इतने बड़े उपासक आज के जिन्होंने कोई मुश्किल छी विद्वान थे स्वामी अखन्दानंद जैसे व्यक्ति इतने बड़े विद्वान जो गीता प्रश्न इतनी पुस्तकें साहित्य उनके द्वारा प्रकाशित है बहुत सारा श्रीमद भागवत तक ये हिंदी व्याख्या लिखी है तो जो उनके चरणों में छावर को गए उड़िया बाबा के अपने नाम जिस व्यक्ति इतनी बैठे तो इतने बड़े विद्वान के उड़िया बाबा और साथ में उपासक भारी उपासना की तो उनके अगर उपासना है लोक संग्रह की है किंतु न पहले तो, तो उनको अपराध नहीं है ध्यान हर आत्मज्ञान हो या उतो बागे आत्मज्ञान नहीं है तो अज्ञानी दो प्रकार के हैं एक है शारक मुमुक्षु और एक है बुभुक्षु अज्ञानी के दो कुछ है एक त्याग्री की इच्छा है संसार छोड़ना चाहता है मुक्त होना चाहता है आगे भविष्य में कभी जन्मालि न हो जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटना चाहता है वो भी अभी ज्ञान तो नहीं हुआ है और एक संसार को भोगने की इच्छा है यहां के भोग से तिरप्तर नहीं हुआ तो स्वर्ग के भोग की चाह रहा है यहां का भोग चाहता है स्वर्ग का भोग चाहता है प्रभलोक का भोग चाहता है ऐसा बुभुक्षु है दो प्रकार के बुभुक्षु कर्म करता है काम ही मोदा जाता है उसको <kling> उस फल प्राप्ति के लिए करेगा उसका फल यही है जिसके जिस देवता के कर्म किया उपासना किया वहां जाकर के कुछ काल भोग फिर वापस फिर कर्म करके लिए यहां गुमुख का कर्म अज्ञान का ऐसा होगा क्योंकि एक बुभुकू है अभी ज्ञान कुल हुआ है तो अज्ञान को ठीक में है तो वो जैसा इतना अधेरा अज्ञान नहीं है थोड़ा प्रकाश में जा चुका है अंदर की थोड़ी स्थिति हो सकती है तो उस स्थिति में वो कर्म को त्यागे, त्यागना चलेगा किंतु निष्ठांत भाव से कर्म करेगा कर्म त्याग नहीं कर सकता वो जब तक दिशो से वैराग्य जागृत नहीं होगा उत्पन्न नहीं होगा तब तक कर्म करना होगा जैसे शतान भाव से होता दूसरा कर्म करता है तो निष्णाम तो भाव से भी करेगा ये कार्य चतुर्थ अध्याय आपने पढ़ा होगा सप्ता कर्म में विद्वांस यथा कर्वत्व का कुरियात विद्वांस तथा सत्य चिकित्सित लोक संग्रह अज्ञानी जो है जितने आसक्त होकर के कर्म फल के आसक्ति से कर्म करता है उसी प्रकार ज्ञानी को भी करना चाहिए लोक के अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो आगे के लोग छोड़ देंगे यदि चरित्र चल कर रहा है तो मोक्ष कर्म करता है इसके लिए कि अंधकर्म की शुद्धि के लिए अंधगर्म शुद्धि करना है अंधगर्म में शुद्धि आ गई तो विश्वस्त वैराग्य होगा और विश्व विश्वस वैराग्य होने पर तो दूसरा एक और रहेगा विक्षेप रहेगा उसको एकाग्र करना हो तो साथ उपासना भी करना हो तो ये दोनों साधन करेगा मोमोक्ष करेगा निष्णाम आप से कर्म करेगा अपने स्वास्थ्य विहित कर्म दूसरे का कर्म दूसरा नहीं कर सकता गृहस्थ का कर्म कुछ अलग है सन्यासियों का कुछ मैं आत्म धर्म पालन करके रहने वाले सन्यासी उनका कर्म कुछ और प्रकार है उपासनाएं कुछ अलग अलग उपासनाएं हैं तो कर्म करना होगा वास्तव में आप ज्ञानी हो चुके हैं तो आपके लिए कर्म की आवश्यकता नहीं है उपासना जरूरत है तो यही सिद्ध किया कल ये सिद्ध किया तो जैसे एक दृष्टान अच्छा दृष्टान हो गया से आज में आदर से मार देना ऐसा दृष्टांत है। शीशा मिट्टी धूल से भरी पड़ी हो तो आपका प्रतिबिंब नहीं दिखाई देगा क्या करना पड़ेगा उसकी सफाई करनी पड़ेगी जैसे शीशा की सफाई करने पर अब आपके चेहरा देख पाते हैं ठीक इसी प्रकार अंतकरण की सफाई करने के लिए ये दोनों साधन है अगर कर्म निष्काम कर्म निष्काम उपासना ये भी किया हम तो करेंगे सफाई भी होगी और एकाग्र भी होगा कर्म के बल पर सफाई होगी और उपासना के आधार पर एकाग्र होगा तब जो तत्वशी महावाक्य सुनेंगे ज्ञान तो उसी से होना है हम तो कभी कि शुद्धि मात्र से ज्ञान नहीं होना जैसे बीज बोएंगे तत्वसी महावाक्य अहम ब्रह्माष्टमी ब्रह्माकार तृति होगी ये प्रतिबिंब पड़ेगा आपका हम शुद्ध होगा तो अहम ब्रह्माष्टमी का ज्ञान होगा जब तक अंतकर्म शुद्ध नहीं होगा तब तक आप कई बार सुनिए महाभार्ञ्य को सुनिए बोध नहीं होगा हो सकता है महाभार्ञ्य को कहीं और जगह जोर नहीं आप शरीर के साथ हम ब्रह्मास्त में बोलेंगे और एक नहीं यहाँ फूल शरीर एक है सूक्ष्म शरीर और सब्लत्व है और अज्ञान है कहां जाकर के आप हम लगा देंगे हम ब्रह्मास्त बोलेंगे इससे थोड़ा सोच करके काम करना होगा ये विषय चल है कि ज्ञानों के उपरांत कर्म की आवश्यकता नहीं है कर्म करने की आवश्यकता नहीं उस अगर करता है वो तो लोक संग्रह के लिए होता होता जैसे गीता आदि में बताया है तो और दूसरा ये युवती दी थी कोई व्यक्ति नदी पार हो गया तो उसके नौके को सिर पर धोके चलने की आवश्यकता नहीं यदि स्वतंत्र हो पर परादीम हो तो दूसरे के आदि हो तो चलना भी पड़ेगा ढोकर के राजा का आदेश हो दे चल तो चलना पड़े यदि स्वतंत्र हो तो नदी पार होने के पश्चात नौके पर को दो चलेगा तो वो नदी पार होने के साथ था कितना हो गया अंतकर्म की सफाई हो गई अंतकर्म के मैंने एकाग्रम हो चुका है अंतकरण उस स्थिति में तत्व तो श्री महावाज के सुना तो परमात्मा परमाष्टमी कर्माकार बन गई तो उस स्थिति में तो उसकी कर्म आदि की आवश्यकता नहीं ये एक चर्चा चली तो ये कहा था नदी नदियां पार होनाब यथेष्ट प्रति स्वतंत्र क्षति बाशी ने कहा था नदी से पार जाने वाला जो व्यक्ति है पार जा चुका है वो तो व्यक्ति नौके को नहीं छोड़ता है ये बात नहीं यथेष्ट प्रति कई किलोमीटर दूर जाना होगा उसको आगे नदी पार होने के पश्चात तो नौके को सिर पर रखा जाता है यदि स्वतंत्र हो पराधीन हो तो रखना भी पड़ सकता है स्वतंत्र होकर नहीं करता इसी प्रकार विश्व ब्यांग हो चुका है वो ज्ञान के साधन थे और साधित मिलने के बाद में साधन की आवश्यकता नहीं होती ज्ञान हो चुका हो तो कर्म उपासना की आवश्यकता आपकी नहीं होती अगर कोई महापुरुष करते हैं तो लोक संग्रह के लिए करते हैं मान यज्ञ दर्दी स्कृष्ठ तत्व देवे करो जहाँ शहित प्रमाण कृत्य लोकस्थन पर प्रति जाती है ज्ञान पढ़ा है जैसे बड़े पुरुष आधन करते हैं उसी प्रकार आगे के लोग कर देखा देखी भी करते हैं भगवान कृष्ण ने कहा न मे पाता कर्म करो कृषि लोग अर्जुन तीनों लोगों में मेरे लिए कोई कर्म की आवश्यकता नहीं क्यों अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति के लिए कर्म होता है मानवात्तम तो अवातव्यम जो तो अप्राप्त वस्तु की प्राप्त करना हो मुझे ऐसी चीज तो है नहीं सब प्राप्त है फिर भी मैं बद कहे गर्म फिर भी मैं कर्म में कर तो यह स्थिति है तो अज्ञान अवस्था दो प्रकार के है एक मुमुक्ष अवस्था एक बुभुक्ष अवस्था है बुभुक्ष को तो सकाम कर्म करेगा विमुक्ष निष्काम कर्म करेगा अनैना मे अंगम संस्कृत ऐसी बुद्धि से करता है मेरे जो अंतर्गत सिद्ध होगा इसके द्वारा इस बुद्धि से कर्म पड़ता है विमुक्ष कर्म करना पड़ेगा पहले पर इस जन्म का कर कर्म उपासना किसी को साथ देता है किसी को पहले जन्म का दे रहा है जन्मांतर का दे रहा है जन्म से ज्ञान हो गया माता के गर्भवी बोल पर अहम मन लगो सूर्य अस्त मैं मनो बना था मैं ही बना मैं ही सूर्य बना मैंने वहीं पर उनको भाव में वा गए दृष्टिभाव में प्रत्याट प्रतिबंधक का ज्ञान मैंने साधन पहले कर चुके थे जितने ज्ञान के साथ से उनको हो चुका था केवल ये माता के कुक्षी में जाना क्या एक प्रारंभ था जितना श्रेष्ठ था इसके कारण वहां पर मोक्ष नहीं हो पा रहा जैसे माता के कुक्ष में आ गए वैसे ही गुण ज्ञान हो ऐसा भी होता है किसी को पूर्वजन्म के साथ काम कर जाते हैं और किसी को इसी जन्म में करना पड़ेगा अगर आपको वास्तव में ज्ञान हो चुका है तो आपके साधन की आवश्यकता नहीं है अगर नहीं हुआ है तो अपने को ठगीगा साधन करिए अपने परवास में भेजता हुआ अलग अलग अलग अलग है गृहस्थ का कर्म सन्यासी करने लग जाए सन्यासी का कर कर्म गृहस्थ करने लग जाए ऐसा तो नहीं होगा स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्म भयावह जीता कहा हुआ है अपने धर्म का परित्याग करना एक पाप और दूसरे के धर्म का स्वीकार करना दूसरा पाप दोनों पाप लग जाए उसको कोई सन्यासी व्यस्तता धर्म का पालन करने लग जाए तो अपना धर्म का परित्याग किया एक पाप उसको और दूसरा गृहस्त धर्म स्वीकार किया वैसे गृहस्थ को भी नहीं है ब्रह्मचारी का धर्म का स्वीकार करने लग जाए वान धर्म स्वीकार करने लग जाए कोई बात लगना है स्वधर्म का परित्याग परधर्म का स्वीकार दोनों पाप इसलिए स्वधर्म जिधर्म से या स्वधर्म हो गया हो ऐसा गीता में कहा हुआ है तो ही चल रहा था आगे देखें टीका देती देखे। ना न केवल स्मृति प्रमाण के दीवे की न करम आरंभ है मिल रहा न केवल केवल स्मृति प्रमाण है इसलिए ज्ञानी को कर्म आरंभ नहीं होगा ज्ञानी कर्म नहीं करता इतना ही नहीं कहते हैं साध्य से साधन बना दिए थे लौकिक न्याय युक्ति भी है इसमें न्याय वाली युक्ति देखा साध्य की सिद्धि होने पर साधन के लिए कोई स्वीकार साधन स्वीकार नहीं करता भोजन बन गया फिर लकड़ी क्यों जलाया जाओ नहीं जलाया अगर साध्य की सिद्धि हो गई तो लौकिक न्याय युक्ति है श्रुद्धि तो बोल ही है ज्ञानी के लिए कर्म नहीं है तो न केवल स्मृति प्रमाण विवेक न कर्म आरंभ विवेक मानी ज्ञानी ज्ञानी को कर्म नहीं होना यह के केवल स्मृति परमाणु नागर से नहीं युक्ति से भी सिद्ध होता है क्या युक्ति है साध्य सिद्ध हो साधन नागरी है ये युक्ति है लौकिक न्याय है युक्ति है साध्य की सिद्धि हो जाने पर साधन को कोई स्वीकार नहीं करता आदर्भ है तथा तो साधन है लौकिक न्याय अच्छा न्याय भी है कर्म ज्ञानी के लिए कर्म होगा ज्ञानी कर्म नहीं करेगा ये एकमेव मन में एक प्रवचन रोकम्छ प्रवजंती इत्यादि स्मृति पहले स्मृति कर्मण पद्यवं आदि स्मृति ये भी श्रुति सामेस्कर् टिप्पणी का ज्ञानी एक आत्मा तो जानता एक ये तक वाचक होता है अति योग होता है शब्द नजदीक का पाचक है और एक शब्द नजदीक से भी नजदीक पहले प्रयोग होगा एकमेवी तो इसी आत्मा को जानता हम ब्रह्मास्त्री वृत्ति बनाकर मुनिर्भवती उसी को मुनी कहा जाता है मननाथ मुनी मुनी शब्द ये मनात मुनि मन करता है चिंतन करने वाले को मुनी शब्द से बोलते हैं मुनिर्भवती और एकम एव पर्वतना लोगों में एकम एव लोकम इच्छन इसी लोक को कौन आत्मलोक स्वर्गा लोग हैं, आप लोग इस चाहने लो वाले प्रवजादी लोग जो सन्यासी लोग हैं प्रव मानी संन्यास धारण करते लेते हैं जो आपका चाहने वाले लोग संन्यास धारण करते हैं इत्यादि कहा स्मृति और बनता ये स्मृति भी साथ में लेना कर नहीं करेगा अच्छा ठीक है देखिए ज्ञान बने कर्तव्य हम दो ज्ञान का फल है केवल अकेला हों अभी आप बहुत सारे के साथ हैं आप सोचते हैं कि मैं अकेला हूं पांच भूत तो आपके साथ भाई है लोग तो यही भूत से डर जाते हैं आपको पांच पांच भूत लेके चलने में कोई डर नहीं है हाँ। सामने एक हड्डी दिखाई पड़ती है सूखी हड्डी आप रास्ता काट के चलते हैं यहाँ गीडी हड्डी न जाने चीज के लेकर चल रहे हैं आप गीढ़ी हड्डी कई टुकड़े हैं यहां तो आपको कोई उसको कोई घृणा नहीं ये है ये स्थिति है ज्ञान भले कई बल ज्ञान का फल केवल होना अकेला होना अभी बहुत सारे किसान हैं बहुत सारे आपने आरोप किया है उसका अकेला हो जाना केवल है स्वभाव कईवल यंग अकेला होना ज्ञान का फल होता है मोक्ष है। बोलते हैं जिसको मैंने आपने आप आपका रह जाना जितने आपने आरोप किया सबको निकाल देंगे ज्ञान का फल होता है ज्ञान और कर्म कर के में मैं करता हूँ भोगता हूँ स्त्री हूँ पुरुष हूँ बाल हूँ वृद्ध हो सब करना पड़ेगा ये सब को हटाना ज्ञान का फल होता है ज्ञान पड़े कई बन ये ज्ञान का फल केवल होना अकेला हो जाना माने आप में आप पर बचाना बाकी सबको तो निषेध कर दे ज्ञान का फल होता है मोक्ष से जिसको बोलते ये ये अकेला हो अब बहुत सारे हैं आप सोचते हैं कि अकेला हो अकेले आप नहीं बहुत सारे परिवार हैं आपके ये नहीं हो तो आप हैरान हो जाएंगे बैठे ज्ञान बढ़े कई बनिए हमको योग ज्ञान का फल होता है केवल बंद केवल स्वभाव कई बंद हम अकेला हो जाना आत्मीय आत्मा बढ़ा जा शरीर आदि से बिल्कुल अलग हो जाए पूर्व शरीर सूक्ष्म शरीर पारण शरीर तीनों शरीरों से अलग होना जीते भी जी अलग होना विचार से अलग होना क्योंकि प्रश्नोत्तरी में कहा को दे सबसे बड़ा लंबा रूप क्या है प्रश्नोत्तरी शंकराचार आदि के सबसे छोटी पुस्तक है प्रश्नोत्तरी नाम का है और प्रश्न भी देना और उत्तर भी देना साथ में को दीर्घ रोग हो सबसे बड़ा लंबा रोग क्या है कि तो ये टीवी टूबी पर बड़े लंबे रोग नहीं होते हैं शुगर आदि भी इसी जन्म भरते हैं अगले जन्म में इस जन्म में शुगर वाला अगले जन्म में शुगर रोग कोई नियम नहीं है लंबा रोग नहीं, है। लंबा नहीं है सर क्या है बाबा यही वसाद हो तो जन्मदान का चक्कर जो भला है संसार है यही है सबसे बड़ा लंबा रोग उत्तर दिया घर हो अवय वसार हो संसार जन्म मरण के चक्कर ही संसार है ये पुनरवि जन्मरवि मरणम जो होना यही संसार है तो यही सबसे बड़ा लंबा रोग है कि मू सदन तस् फिर पूछा उसके दवाई अवसर क्या है आप विचार है ये बहुत वेदांत विचार ये विचार आत्मा आत्मात्मा को विचार वही उसका अवसर है वही विचार करते करते अनात्मा को तो अलग करना आत्मा को तो अलग करना विचार ये कहा हुआ है तो ज्ञान भले में कैबल्य अनुप्रयोग ज्ञान ही कर्म अनुभव इस तरह कहते हैं ज्ञान फल में कैबल्य है, है तो अकेला हो जाना अपने आप को बचाना तो इसमें अनुप्रयोग कर्म की उपयोगिता नहीं होता सार जब आत्माकार कृपति में रहेंगे सबको बात करके तो कर्म हो ही नहीं पाएगा आपसे ये अनुप्रोचानी ना कर्म आरंभ इसलिए ज्ञानी को तो कर्म का आरंभ नहीं सिद्धि ज्ञान नहीं कर सकती है कोई इष्ट है कर्म नहीं करना ज्ञानी के लिए इष्ट है एक कर दिया नहीं करके वो हैं भाषण कहते हैं नहीं स्वभाव सिद्धम वस्तु शिशाधी साधन स्वभाव स्वभावतः सिद्ध वस्तु जो होगा असिद्ध वस्तु को साधन के द्वारा सिद्ध किया जाता है जो भट्ट पहले तैयार नहीं है तो मिट्टी तंद्र चक्र कुल आदि साधन के द्वारा उसको तैयार किया जाता है पहले से बना हुआ गारा तो फिर सिद्ध करने की इच्छा नहीं होती है नहीं स्वभाव सिद्धम वस्तु स्वभावतः सिद्ध है जो जो वस्तु स्वतः सिद्ध है उसको शीशा रही सतन है कोई व्यक्ति उसको सिद्ध करने की इच्छा नहीं करता साधन के द्वारा शीशा रहीष निछा साक्षा शीशा दहिषा सिद्ध करने की इच्छा नहीं करता साधन के द्वारा पहले से सिद्ध है असिद्ध को सिद्ध करने के लिए साधन का उपयोग होता है पहले से सिद्ध वस्तु स्वभाव सिद्ध है उसको सिद्ध करने के लिए कोई साधन की आवश्यकता नहीं है कर्म आदि की आवश्यकता नहीं जो कर्मादि बताते हैं वो तो उसमें जो आवरण पड़े थे उसको हटाने के लिए है और स्वभाव सिद्ध आत्मा का आत्मा स्वभाव सिद्ध वस्तु है तो साधन से कुछ पाया जाना यह है वहां पर आवरण जो पड़ा हुआ है धोता हुआ धटका हुआ है उसको हटाने में काम करना। जो भी साधन है अंगजन शुद्धि के लिए है सभी ये कहा। तथा न्या आप सभी प्राप्त करना इष्ट भी नहीं आत्मा। प्राप्त किसको किया जाता है अपने से भिन्न हो और इष्ट हो उसको प्राप्त करना इष्ट होता है यही होता है उसको इच्छा होती है पाने की इच्छा होती है अपने से भिन्न हो और इष्ट हो उसके पाने की अपराप्त की प्राप्ति की इच्छा होती है आत्मा की अप्राप्ति है ही नहीं तीनों कालों में है आत्मा कभी भी उसके अप्राप्ति है ही नहीं तो उसको प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं होती आत्मा ना न तो सिद्ध करने की इच्छा होती स्वभाव तो सिद्ध है वैसे स्वभाव सिद्ध होने से या प्राप्त करने सदा प्राप्त होने के कारण प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं होती आत्मा की तो जो जब राम पड़ा हुआ है उसको हटाने के लिए सारे साधन बताते हैं महात्मा लोग आत्मा होते हुए छिपा हुआ है जिसने छिपाया उसको हटाना है इसलिए क्यों कहा ना आप इत्य सत्य छिपा है वो प्राप्त करना ईश्वर भी नहीं आत्मा क्यों आत्मत्यवय नित्य आप तत्व आधे दिया वह अपना स्वरूप होता हुआ अपना स्वरूप होता हुआ नित्य प्राप्त है इसलिए प्राप्त करने के लिए ईश्वर नहीं आत्मा आपका प्राप्ति करो बोलते ना आत्म प्राप्ति करता अभिज्ञा को हटाओ तात्पर्य इधर है व्यंजना व्यक्ति लक्षणा व्यक्ति है ये। बोलना कुछ कार्य अन्यत्र करना है अज्ञान को हटाओ आप प्राप्त करो ज्यादा अज्ञान होताओ आपको तो प्राप्त ही है क्या प्राप्त करना है तात्पर्य उधर लेना है ये कहा उसको सिद्ध कर प्राप्त करना इस समय तो नहीं माने कर्म का जो कार्य होगा कर्म करके जो बनाया जाता है चार होते हैं माने उत्पाद्य आत्मीय विकारी संस्कारिया आत्मा में चारों नहीं है ये बताने चाह उत्पाद्य आत्मेश स्वभाव सिद्ध है पहले से सिद्ध है तो क्या उत्पन्न करेंगे आप साधन के द्वारा और पहले से प्राप्त है तो आप क्या प्राप्त करेंगे उसके जैसे वेद मंत्र आदि प्राप्त तो होते हैं विद्यार्थी के पास नहीं है पहले गुरु के पास से प्राप्त करता है ऐसा भी नहीं आत्मा क्यों आत्मत्व से आप तत्व दिया अपना स्वरूप होता हुआ आत्मा स्वरूप होता हुआ नृत्य प्राप्त है उसके प्राप्ति के लिए भी इच्छा नहीं करता बिल्कुल अच्छा तो एक नंबर है संयोगी के पूर्व आज एक संकट आता है हमारा संयोग आदि से जो प्राप्त होता है उसको भी प्राप्त माना जाता है जैसे संयोग से प्राप्त होना कैसे प्राप्त से अन्न आदि संयोग आदि के द्वारा प्राप्त अन्न है मैंने बाहर है हम अपने हाथ आरोप मुख में ला करके करेंगे भीतर डालेंगे तो प्राप्त से उदरान परीतन के आकर पर पेट में जाएगा तो क्या हो जागत्या उदरा, तो आपको शरीर से अभिन्न हो जाता है वो अन्न जब अन्न खाएंगे था तो भिन्न था किन्तु तो जब पेट में जाएगा तो एक हो गया एक होने से अब आपके रिश्ते उस अन्य की प्राप्ति कहा जाता है प्राप्ति की भी प्राप्ति कहा जाता है जैसा यदा तबत जैसा ऐसा है उसी प्रकार तद्वत दा संयोगिदान नित्य आपके सत्य भी संयोगाली संबंध से नित्य प्राप्त होगा आत्मा भी ऐसा होगा मन कर आत्मत्व आपात आत्मिका आत्मत्व का कथन करने वाली अभाप्ति एवं उसकी प्राप्ति मानी जाएगी यह समझा ये कहा नहीं, नहीं आत्मा से भिन्न है ही क्या कहा आत्मत्व से सचिव नित्यात्म वो तो अपना स्वरूप है अण्णा अपना स्वरूप नहीं था आत्मा से भिन्न था किंतु ये ये तो अपना स्वरूप है आत्मत्व श्या ये कहा यथवा टिप्पणी में कहा अथवा दूसरा अर्थ करना आत्मत्वीर्स जो भाषण है आत्मत्वषि कहा उसका अर्थ आत्मत्वाद एवं आत्मत्वाद एवगा बनना आत्मत्व स्वरूप होने से ही तो प्राप्त नहीं किया जाता प्राप्त अपने से भिन्न को किया जाता है अपना स्वरूप को प्राप्त कोई नहीं करता आप अकेले चलेंगे यात्रा में खोने का डर नहीं है आपको अगर दूसरे व्यक्ति के साथ चलेंगे तो खोने का डर करेगा अगर अकेले हो कभी खोने का डर नहीं आपको ध्यान तो आत्मा ऐसा है नित्य प्राप्त है उसकी प्राप्ति की भी आवश्यकता नहीं है इसके लिए भी में प्राप्ति के लिए अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति के लिए साधन करता है तो यहाँ कर्म करना के लिए कर्म आवश्यकता नहीं है दिखा रहा है क्यों वो नित्य प्राप्त को प्राप्ति के लिए क्या कर्म करेगा व्यक्ति अच्छा आगे भाष्य नाद ही शिकार पहले आत्मा को विकृति करना भी इष्ट नहीं है बिगाड़ना जैसे सोम रोल सोमलता को जंगल से लाना और उसको कूट कूट करके रस निकालना रखना यह विकृति में आता है ये कर्म का कार्यू ऐसा होता है कर्म निर्णय होता है कर्म करने से सोम रस बनता है तो ऐसा भी आत्मा नहीं है विकार में क्यों अपना स्वरूप को कोई विकृति नहीं कर सकता विकृति अपने से भिन्न को करता यही उत्तर दे रहे हैं हेतु दे रहे हैं आत्मापुर नित्यवाद आत्मा है और वित्य है अनित्य पदार्थों में विकृति होती है और अपने से भिन्न होता है सोमलता अपने से भिन्न है जो फूटने वाला व्यक्ति से भिन्न होता है और वो अपना स्वरूप नहीं हो और नित्य प्राप्त भी नहीं है नित्य में अनित्य है वो तो उसके तो विकार किया जाता है किंतु आत्मा नहीं किया क्यों आत्मा आत्मेश्वरी नित्य द्वार यित्व तो है आत्मा स्वरूप अपना स्वरूप होता हुआ नित्य है इसके विकार करना मिश्र भी विकार भी नहीं दिया जा रहा था माने कर्म का जो चार प्रकार के फल होते हैं चारों आत्मा में नहीं है कर्म क्यों करना आत्मज्ञानी को यही करना जा रहे हैं अविकारित्व अथवा आत्मतवाद अथवा आत्म प्रतिशति अधिकारित्वा दूसरा हेतु बना देना विकृति निम्पति तीसरा हेतु होगा आत्म प्रतिशति अभिषयित्वाद ये भी हेतु बन जाएगा एक और आत्मत्यक्ष अमूर्तत्वाच यह चार चार हेतु बना रहे हैं मूर्त पदार्थों को विकृति किया जा सकता है आत्मा अमूर्त पदार्थ है निराकार है जो तो साकार वाला हो सोमत्ता तो साकार है उसको कुट करके विकृति किया जाए किंतु आत्मा निराकार है आकाश को कुट पाएगा ना आकाश को कुट करके जो रस निकाल सकता है निराकार है आत्मा क्यों बता है चार हेटी दिया श्रुतः श्रुति भी है ऐसी क्या श्रुति है न वर्धते कर्म हो कर्मिया ऐसा कर्म करने से आत्मा की वृद्धि भी नहीं होगी न करने से आत्मा की कोई हानि भी नहीं रहा ह्रास भी नहीं होगा आत्मा घटेगा नहीं कर्म का करने से और आत्मा कर्म करने से बढ़ेगा भी नहीं स्थिति तो में है तो कर्म तो अन्य साधन अन्य के लिए साधन है अंतर्गत सिद्धि के साधन होते हैं निष्काम वालों को और सकाम वालों को स्वर्गादी प्राप्ति के साधन होते हैं आत्मज्ञानी की यह बात श्रुतेष्ठ में एक टिप्पणी भी है एक नंबर पर श्रुतेष्ठ इत्यादि श्रुते व्यवहित नुतेश्वर को ले जा करके इत्यादि बने श्रुते न वर्णते कर्म नो कन्या मंत्र के आदि श्रुतेश इत्यादि इत्यादि ये श्रुते को इत्यादि के बाद में रखना ऐसा बोलता है टिप्पणी का श्रुप से यहाँ पहले आएगा इत्यादि बाद में है इत्यादि श्रुतेश ऐसा नोल श्रुते जब एक पद व्यवधान होने पर भी इत्यादि के साथ एक पद होगा जैसे कहीं आया तम पातयाम प्रथमम आश पपात पश्चात ऐसा वाक्य है तो इसमें करते क्या अनु कैसा करते हैं तम प्रथम पाताम आश पश्चात पपात ऐसा होगा वो प्रथम आश्रा बाद में होगा किन्तु तो पहले जो होते तम प्रथम पातायाम पहले उसको गिराने की इच्छा की गिरा गिर उसके बाद में मार डाल ऐसा बोल हो तो जैसे यहाँ पर प्रथमम शब्द तम के साथ में नहीं है गर्दान में होने पर भी जोड़ा जाता है तम के साथ तम प्रथम ऐसा बोला जाए तम प्रथम पातामाश पश्चात पातः पश्चात ऐसा हो रहा पहले उसको गिरवाया उसके बाद मार डाला ऐसा बोला जाता है कोई तो अपूर्वापर्व अन्वय दिलाना है ठीक इस प्रकार यहाँ पहले भाष्य में श्रोते भाष्य का ने पहले लिख दिया उसके बाद न करमा भागे इत्यादि बाद में तो ये ये इत्यादि के ज्ञान है श्रुते भाष्य में ऐसा हो गया इत्यादि अर्थ जातम श्रुतेश्च अम्य ऐसा अर्थ है जाना जाता है ऐसा श्रुति के द्वारा जाना जाता है क्या न कर्मणा बर्त है नो कन्यान इत्यादि अर्थ है एक श्रुति से जान पड़ता है मानी कर्म का विषय आपका पढ़ता भी नहीं है न कर्म से करता भी ऐसा ज्ञान हो जाता मृतिक स्मृति भी है मैंने स्मृति क्या है गीता प्रसिद्ध है अभी आया ये अक, अक् अभी कार्यो युच्य है तस्वीर नाम से गीता के स्वरूप है शुरू अक्षत्य है अच्छेत्य है या आत्मा छेद्य नहीं है अक्षत्य है पहले रूप में वाक्य था नयन चिन्ह श्राणी नयन पाव न चैन क्या आत्मा को तो करके शोध करने के रोने धोने की आवश्यकता नहीं है नहीं सकता जिन भर आकाश को काटने के लिए तलवार चला रही है आकाश कटेगा क्यों नहीं करता है आत्मा करता? कर आत्मा ने है वैसे आत्मनिर्भर क्या करना होता है शस्त्र प्रहार आत्मा में निर्भर शरीर को होगा ये सावय में सफल चल नई नाम छंदन का स्नान नई निकाल अग्नि आकाश को जला सकते क्या कितने भी पेट्रोल के जला आकाश को नहीं जला सकते निर्भय तो हिंदू है वैसे आत्मा निर्भर है क्या जले आत्मा जले ये शोषण करता न चलिए हम कहते हैं आप है। जल को शोषण करते है ये बारी आदमी शोषण कर देते हैं चलते किंतु आत्मा को शोषण नहीं कर सकता क्यों जल भी एक सावय पदार्थ है उस, उसका शोषण हो सकता है आत्मनिर्भर एक ही होता है चयन तय क्या को न शोषण मारता तो मैंने जल गिला नहीं कर सकता है इसलिए जल गिला उसी पकड़ा मिट्टी का ढ़ेला लगा ले गीला कर सावर रहे को आत्मनिर्भर है कोई वायु सुखा नहीं सकता इत्यादि कहा था उसके बाद है अक्षत यमकिल्वयम अभिकारी उच्यते तस्माद्व नाम संस्कृत राशि अर्जुन गोवाला ने कहा अविकार्यो एवं उच्चतः अभिकारी रह गए आत्मा मैंने विकृति नहीं की जा सकती आत्मा किसी भी तरह से चाहे शस्त्र आदि के द्वारा हो चाहे पानी के द्वारा हो चाहे हवा के द्वारा हो किसी के द्वारा भी इसकी विकृति नहीं की जा सकती आत्मा की होता है अभिकारीच्यते ये स्मृति है गीता है न तो संस्कृति कदम संस्कार करने की इच्छा भी नहीं आत्मा जो असंस्कृत पदार्थ होगा उसको संस्कार किया जाता है अपवित्र पदार्थ को पवित्र किया जाता है आत्मा हमेशा पवित्र है अपवित्र को पवित्र किया जाता है आत्मा हमेशा पवित्र है इसलिए उसको संस्कार करने की इच्छा भी नहीं है तो कर्म का ये चार फल होते हैं उत्पाद या अधिकार या संस्कार या चारों आत्मा में नहीं है फिर यानी कि अर्थ करेगा यही अर्थ है यहाँ एक क्यों संस्कार करने की इच्छा नहीं रहा आपने ईसा राष्ट्र परिषद में अष्टम मंत्र पड़ा शुद्धम अपाप वित्त इत्यादि का सब करेगा शुद्ध अपापुद्धम शुद्ध है आत्मा पाप से भी जितना जो पापी मानता है वो संस्कार करेगा आत्मा पर पाप लगता ही नहीं तो क्या पाप करें क्या संस्कार कर पा शुद्ध है इत्यादि स्थिति इत्यादि दिया गया कैसे प्रकार के पहले शूट होना चाहिए व्याकरण के दृष्टि से इसको लेकर के यहां शूट का एक सकार दिखना चाहिए ऐसा संस्कार बोलते हैं ना संस्कार में एक सकार आया हुआ होता है संकार था क्या था, था? संता संस्कार बनता है उसी प्रकार यहां भी सकार होना चाहिए चिकित्सकी होना चाहिए बाघ क्यों नहीं किया होगा अभी आप विचार करना इसके बारे में विचार करना चाह रहे हैं चिक्रण यही है और कुछ व्याकरण विषय प्रें है सम चिग्री इति अत्र सम परिज्ञान करो तो भूषण सूत्र सम और परी उपसर्ग से पड़े यदि क्री धातु का प्रयोग हो रहा हो तो भूषण अथ में का आग बता है क्री धातु सूत्र बोलता है और यहां पर आपके यहां पर सम के आगे क्री धातु नहीं दिख रहा है ची दिख रहा है पी दिख रहा है इसलिए कहते हैं उसके आगे एक सूत्र भी व्याकरण क्या है और अभ्यास कर दाएगी अटका व्यवधान हो या अभ्यास का व्यवधान हो तभी शुरू होगा तो अभ्यास का व्यवधान एक चीज है अभ्यास का प्रधान है सामने पर सूत्र सिकर के बना हुआ है अभ्यास का व्यवधान है सुरकार से पहले होना तो चाहिए सुन शुरू होना चाहिए यहाँ तो बनना चाहिए था समितिर्षित बनना चाहिए था भाष्य के पास पर भाष्यकार ने समीर्षित लिखा हुआ है तो शुरू क्यों नहीं डाला पढ़ने वालों को तो भी दिमाग में आता है ये इसके लिए कहते हैं सन्ना तस्या धातुम तरस धाकुम धरत के बाद ब्रम एक, एक करते इसको सन्ना को अन्य धातु समझा भाष्यकार क्री धातु नहीं समझा वहां पर उन्होंने चिकित्सा धातु समझा क्या समझा अन्य धातु समझा सनातनता धातु से धात सिंह करके लाया हुआ है अन्य धातु समझा इसलिए वो नहीं किया नहीं किया क्री धातु नहीं आ शिगे शाह है ऐसा नहीं करके शुद्ध नहीं किया ये वह मगर की आगे एक शब्द आने वाला है उसमें भी ऐसे अर्थ करना ही कहा अच्छा अन्य दूसरी बात आत्मा को शुद्धि करने की आवश्यकता नहीं है क्यों नहीं है अपने से भिन्न को शुद्ध किया जाता है अपने आप को शुद्ध करना संभव नहीं है यही कर अन्य संस्कार करने वाले व्यक्ति से संस्कार प्रार्थना अन्य हो तब तो उसके संस्कार किया जाता है यहां पर अपने से अभिनत है इसलिए भी संस्कार करना संभव नहीं आत्मा को तो कबूला जो फल होते हैं चार, चारों के चारों, चारों आत्मा में नहीं है उत्पाद विकार्य उत्पाद आपके विकार्य संस्कार के चारों में नहीं है इसलिए कर्म दे आपका हो नहीं सकता ये कहा अन्य अन्दर अन्य व्यक्ति के द्वारा अन्य व्यक्ति संस्कार होते जैसे एक पात्र सामान आदि रखा होगा एक मंडप में कुवा जो पुरोहित या यजमान उसमें जल छिड़केगा अपवित्र पवित्र का आदि बोलेगा तो अन्य व्यक्ति होगा संस्कार करने वाला और संस्कार व्यक्ति अलग होगा यहाँ अन्य है अभिन्न है इसके लिए भी संस्कार होना संभव नहीं कहा न तो आपका क्रिया क्रिया कहते हैं संस्कार जो क्रिया है ना अपने से भिन्न आएगा जो सबको बात करके आत्मदृष्टि में बैठा हुआ व्यक्ति है उसके लिए क्रिया भिन्न रहेगा संस्कार वाले क्रिया अपने से भिन्न कुछ भी नहीं है क्या संस्कार करेगा किसको तो करेगा कौन करेगा ये स्थिति ये होगा स्वयं का आत्मा स्वाभिमान संत के अपने आप स्वयं के द्वारा स्वयं के संस्कार करे ऐसा तो संभव नहीं है संभव नहीं कहते हैं गुण का आधार करेगा संस्कार करके गुण का आधारण करेगा आत्मा में कोई गुण शुद्ध गुण आदि का आधार करेगा कहे करते हैं नचर करके बोलना चाह रहा है टीका देखिए बोले पूर्व प्रश्न उत्पत्ति आप विकृति संस्कृतिश्च क्रिया फलम, कर्म का फल चार होता है उत्पन्न करना कर्म करके उत्पन्न किया जाता है जैसे पूर्वास उत्पन्न किया जाता है और कर्म करके प्राप्त किया जाता है जैसे वेद मंत्रालय प्राप्त करता है शिष्य गुरु के रूप और विकृति विकृत किया जाता है जैसे सोम रस आते सोमता भि को पूर्ण करके रस निकाला जाता है कर्म का फल होता है और सस्ते जो संस्कार किया जाता है यज्ञ मंगल में जो सामग्र रखा होगा उनको जल छिड़क करके गंगा जिला से सूचित किया जाता है ये चारों के चारों चतुर्विधम क्रियाफल क्रिया क्रिया का फल होता है कर्म का, का फल होता है माने उत्पाद या आते विकास या संस्कार ये कर्म का फल होता है स्वरूपावस्थान है कैवल्य कैवल्य माने क्या है अपने स्वरूप में स्थित होने का कैवल्य स्वस्थ हो जाना अब अस्वस्थ हैं हम दूसरे में बैठे हुए देखो जैसे बीमारी लगने से पहले व्यक्ति स्वस्थ होता है क्या स्वस्थ होता है स्वस्थ होता है स्वस्थ होता बीच में लग जाती बीमारी और दवाई की जाती है दवाई किसके लिए वो जो तो आगंतुक बीमारी को हटाने के लिए आपका स्वरूप स्वस्थ ही है बाद में बीमारी हट जाती है तो फिर क्या बोलते हैं आपको स्वस्थ तो पूर्वावस्था को प्राप्त होना यही है स्वस्थ सब दिन तिष्टी थी स्वस्थ अपने आप पर जैसे बीमारी का दृष्टान्त है बीमारी लगने पर दवाई की जाती दवाई आपको नहीं दिया गया आए हुए मेहमान के लिए दिया जा रहा है उनके लिए दवाई है वो तो मेहमान आए थे तो तृप्त हो जाएंगे दक्षिणा पाने लगे चले जाएंगे तो आप स्वस्थ पहले सोचते ही थे आप उनके आने पहले भी स्वस्थ थे बाद में सोचते ही वैसे ही ये आत्मा कैसा है कहते हैं स्वरूप का अवस्थान है कई बल में संभव यह चारण होने सकता है अपने स्वरूप में स्थित होना गया है कई माने अपने स्वरूप में रहना अभी हम शरीर में बैठे हुए हैं इसको अपना स्वरूप मान के बैठे हुए हैं दूसरे को एक खंभा पकड़ने वाला व्यक्ति मैं खंबाओं बोलता हो उसी प्रकार की स्थिति बनी हुई है यह अज्ञान है इसी का नाम है अज्ञान तो स्वरूप के अवस्थिति में अवस्थान होने पर अपने स्वरूप में स्थित होने पर कईगण्य में चारों के चारों संभव नहीं है हाँ उत्पत्ति आपकी विकृति संस्कृति चारों नहीं है फिर कर्म की उतर कर्म का ये चार होते हैं चारों नहीं है आत्मा ज्ञानी करवाने का शंका है करे नहीं नहीं आत्मा में परमानंद गुण का आधान करता है अभी संसारी भाषा है ना उसमें परमानंद गुण परमानंद स्वरूप वो करेगी गुण का आधान करने के लिए कर्म करेगा फिर कोई शंका इस करे इसके लिए गुण यदि तो परमान्ध गुणस्य आत्मी आधान परमान्ध गुण का आत्मा में यदि रखना हो मानी कर्म के द्वारा आधान करना हो ब्रह्मांडी स्थित ब्रह्म प्राप्ति का जीवस अथवा जीव यहां है मृत्यु लोक में पड़ा हुआ है और परमात्मा जो ब्रह्मांड से बाहर है तो उन वहां जाकर के ब्रह्म प्राप्ति करना हो करने के लिए गुण का आधान करना पड़ेगा उसको ब्रह्म प्राप्त करने के कर लिए क्या गुण परमानंद गुण का आराम करना होगा आत्मा में यदि कहे जीवन से कैबल्य क्या है ब्रह्मांड से बाहर जाना है उसको बाहर आए ब्रह्म वहां मिलना है इसके लिए कैबल्य की कल्पना करो कहते तभी अनित्यतम दुर्वारंभ ऐसे स्थिति में अनित्य होगा क्योंकि गुण का आराम जिसमें होगा तो उसको अनित्य होगा अथवा दूसरे स्थान से दूसरे स्थान में जाकर जो मिलने वाला होगा वो अनित्य होगा फिर आत्मा में अनितत्व तो हटाने शौ होंगे ये कहते हैं भाषण का नस्तुंतरा आधान नित्य वस्तुंतर की जो आधारण करना अन्य वस्तु मैंने परमान गुणा लीजिए आधारण करना किसी ने आरोप लगाना वह नित्य नहीं होगा अथवा प्राप्ति वस्तुंतर से नित्य अन्य वस्तु की प्राप्ति में नित्य नहीं होगी अगर परमात्मा आपसे भिन्न हो तब वो तो प्राप्ति नित्य नहीं होगी एक फिर बिछुड़ जाएगी आपका स्वरूप वास्तव में परमात्मा स्वरूप ही है तो भ्रांति के कारण आप अपने को भिन्न मानते हैं जितना क्या है। वो भ्रांति को हटाने के लिए सारे सारा नित्योत्तम से इष्टम मोक्ष मोक्ष पर सही पहाड़ी ने क्या माना है नित्य माना हुआ है आत्मस्वरूप में स्थित होना ही मोक्ष है और कोई नहीं मोक्ष ना हो तो वहां चारों के चारों क्रिया की आवश्यकता नहीं जो कर्मजन्य होते थे उसके द्वारा प्राप्त था कि चारों होने सकते उत्पाद्य आपके अधिकार्य संस्कार आत्मा विचार नहीं है अतः उत्पन्न विद्य से करमार हो यही एक उत्पन्न विद्या यश उत्पन्न विद्या जिसको ज्ञान उत्पन्न हो गया माने ब्रह्मागार वृत्ति बन गई जितना अभी अभिमान है ग्रहाकार वृत्ति अभी है कितने दिनों तो से ज्यादा सुन रहे हैं हर दिन यही बोला जा रहा है अब मनुष्य नहीं है अब पुरुष स्त्री नहीं यही बोला जा रहा है किंतु अपना हक जब तक क्यों रखा हुआ है जैसे पंजाब के तरफ तो तो महात्मा लोग कथा करने जाते हैं पंजाब बुढ़िया बुढ़िया माताएं बैठती है तो वहां पर जब कथा करेंगे तो हर शब्द जो आप सब वजन मारा सब वजन मारा कैसे शब्द सब सत्यजन मारा मानिए सत्य शब्द ही अपभ्रंश सत्य हुआ है आप सत्य चाह रहे हैं ऐसा बोलना चाहते हैं चल दो ये सत्य शब्द अव्यय है और यह आधा अहंगीकार में स्वीकार होता है पूर्ण स्वीकार नहीं करता पूर्ण स्वीकार के लिए संस्कृति में ओम शब्द है आम शब्द है पूर्ण स्वीकार करना हो हमें आधा स्वीकार आप ठीक कह रहे हैं किंतु हम तो वही करेंगे ये सब सर्वोते सत्य सर्व करते ही होगा मैंने जितने दिन जब आप सुन रहे हैं आप यहां मनाली नहीं कर रहे सुनते हैं तंत्र आप अर्घे बैठे हुए हैं अभी उठने की चेष्टा नहीं है उसी में रहें। हम रहेंगे मन से भाव नहीं रहेंगे आप सुनाओ गेरा अंधभ बात हम यहां से उठेंगे नहीं आपकी ये भावना होगी यह स्थिति है उत्पन्न विद्या कर्म आरभों उत्पन्ना विद्या अथवा उत्पन्ना विद्या जिसमें आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया ब्रह्माकार व्यक्ति बन गए महान मनुष्य ऐसा होगा महान मनुष्य न सदैव एक पहुंच गया जो व्यक्ति उसके लिए तो कर्म आरंभ कर्म का आरंभ अनुपन्न है युक्ति संघर्ष में कर्म नहीं कर सकता जहां ये कर्म नहीं कर सकता ये तो जो तो कर्म करने के लिए कहा लोग बोलते हैं शंकराचार्य ने कर्म की निंदा की अगर ये उपरिषद के इतने भी पढ़ेंगे कोई तो नहीं दिखा काम में कर्म की निंदा जो बार बार जन्मना बार बार मरणन को चक्कर अभी जिता तो क्या जिस शर्म जाओ इससे भी ज्यादा तो हो सकता तो यहां जो तो परिस्थिति है तो कोई सुखी तो है ही नहीं कबीर जी ने कहा तन भरी सुखिया काहो न देखा जो देखा सो दुखिया शरीरधारी किसी को भी सुखी नहीं देखा कबीर जी बोलते कोई भी हो प्राणी मात्र दुखी है हाँ दुख का प्रकार अलग अलग होगा तनुने शरीर तन भरी सुखिया काहो न देखा किसी को देखा नहीं सुखी जो देखा सो दुखिया जो भी देखा सारी दुखी रो रहा है कोई बोलता महाराज ऐसा है बोलता कोई ऐसा है कुछ ऐसा है सब दुखी है। तो ज्ञान के लिए तो आवश्यकता नहीं है कर्म यही है ये जो निंदा जो की है शास्त्रों में कर्मों की निंदा में कर्मों के निंदा है नित्य कर्म निष्ठां कर्म के निंदा नहीं उसके बिना आपके अंतकर्म की सफाई नहीं होगी अंतकर्म की सफाई नहीं होगी तो आप कितने बार तत्व में बैठने वाला नहीं है सफाई के लिए है इसलिए स्वास्थ वि कर्म करना चाहिए अगर अज्ञान अवस्था है भिन्न भिन्न आश्रम में चार आश्रम में अब जिस आश्रम है उस आश्रम से विहित कर्म और अनुष्ठान उपासना आदि करना चाहिए उपासना अलग अलग है सभी का और सभी का कर्म भी अलग अलग प्रकार के हैं उसको करना चाहिए ये करना है अब व्यावृत बाह्य बुद्धेद आत्मविज्ञान आय दे इत्यादि आरम्भ चले व्यावृत बुद्धेर जिसको विषयों से व्यावृत होगी बुद्धि जिसकी शब्द स्पर्श रूप स्कंधों से व्यावृत होगी बुद्धि जिसकी नहीं चाहिए ऐसे व्यक्ति मान विरक्त है संसार से जो विरक्त हो चुका है उस व्यक्ति के लिए केरवित इत्यादि प्रतिशत उसके लिए आरंभ किया जा रहा है केरव प्रतिषद उसके लिए आरंभ है भुभुक्षु के लिए नहीं आए यह भुमुक्षु के लिए संसार से जो है उसको लिए परिषद फलदायक होगा इसके लिए कहा केले शम इत्यादि आरंभ ये कहा यहां तक ये अवतन भाष्य हो गया अब हम मंत्रवत चलते हैं पूर्व कृष्ण मंत्र है इसका नियम यही होगा पहले मंत्र उसके बाद परभाष्य होगा फिर आदिवार के भाग्यभाष्य होगा फिर हम दूसरे मंत्रवत चले इसी तरह इस से चल रहा है मंत्र ओ केम पतति प्रेषित महा युक्तः प्रथम प्रति युक् कदी चक्षु स्रोत्रेह विभक्ति कैशित प्रेशित म के प्रथम प्रति युक्त के प्रेषिता चलिमा वरती चक्षु श्रोतम कौदेव विम्पति इस मंत्र में पांच प्रश्न है जो संसार से विरक्त हो चुका है वो तो आत्मा को चाहता है आत्मज्ञान चाहता है इसके लिए ये शरीर समझाद से बाहर प्रश्न नहीं कर रहा है शरीर को पीड़ा के विपरीत प्रश्न करता है माने ये हमारे मन आदि का प्रेरक कौन तत्व है इसमें शरीर में शरीर कारण शरीर का जो पुजा है तो इसके प्रेरक कौन है वो प्रेरक रूप से आत्मा को पहचानना चाहता है ये पांच प्रश्न है अगले मंत्र पांचों का उत्तर देंगे वो स्रोत्र का सूत्र है मन का मन है चक्षु का चक्षु है प्राण का प्राण है उत्तर देंगे प्राणी का प्राणी है उत्तर तो यहाँ प्रश्न है शिष्य रूप से सिर्फ प्रश्न कर रहे केवल तृतीयांत है किसके द्वारा ईषितम प्रेषितम मन पतधि ऐसा है किसके द्वारा इच्छा किसकी इच्छा मात्र है इच्छा का अर्थ भी आदिभाष्यादि सांडित्यमाप या इच्छा भी नहीं आत्मा में इच्छा है नहीं इच्छा कहां से करे आत्मा या आत्मा के जो निश्चय कर रहा हमें चाह से है बोल रही है आत्मा इच्छा जो है न्याय मत में आत्मा का गुण है किन्तु वेदांत मत में मन का गुणा है मन में रहने वाला धर्म अंध करने का धर्म है आत्मा में है नहीं कोई इच्छा कर ही नहीं सकता कोई किस सामने के पाप से बोले निभासी आदि वाला पैसे इच्छा है कि सदा है केवल तो शम के ईषितम प्रेषितम मन पत ऐसा न होगा किसके इच्छा मात्र से प्रेरित हुआ यह मन अपने विषय में जाता है उसका विषय क्या है सोचना संकल्प विकल्प करना किसके प्रेरणा से जाता है किसकी इच्छा से प्रेरित होकर के मन अपने विषय में जाता है माने मन का प्रेरक कौन है क्यों संसार से व्यक्त है ये स्वर्ग स्वरूप समझाओ प्रद के स्वरूप यह नहीं बोलता शिष्य रूप से प्रश्न है के प्राण प्रथम प्रय युक्ता ये जो तो प्राण प्रथम प्राण है हमारे शरीर में सबसे पहले प्राण आया हुआ है क्योंकि अगर प्राण नहीं आता वो जो तो जो गर्भस्थ शिशु जो ध्रोण है बढ़ता ही नहीं था प्राण उसी दिन से है किंतु तो अन्य इंद्रियां जब कुर्सियां बन गए गोबर बन गए तब आगे बैठती शरीर इसके प्रथम प्राण का विश्लेषण मुख्य प्राण जो ऊपर नीचे करता है उच्छा विश्वास करता है वो कहाँ किसकी प्रेरणा से नीचे ऊपर करता रहता है सो जाने पर भी करता है सुश्रुत्र भी करता रहता है किसकी प्रेरणा से करता है कहाँ की क्रिया किससे होती है उसमें पठोपरिषद में साफ साफ सवेगा न प्राण है न तो प्राण है न मरते हुए जीवन कष्ट न इतर एवं जीवन थी यशमिन य तो वास्तव बोले चेताव प्राण अपान की क्रिया से कोई ये जीने वाला नहीं है आजकल वेंटिलेटर तो लगाता तब भी चला जाता ना प्राण प्राण है ना मरते हुए जीवन का समय कोई मनुष्य जीता चीता नहीं फिर ये तेज कोई जीवन दिया अन्य है जिनसे अतिरिक्त से जीते हैं जीने वाले जिसे यशमिन ये, ये तो आश्रित हो ये दोनों प्राण अपान क्रिया जिसमें आश्रित है से प्राण अपान क्रिया का भी जो आश्रय होगा कौन आत्मा के शांति वन पर चलना है या यह अर्था तो केवल प्राण प्रथम प्रई तेवता कहा प्रेती प्रति विशेष रूप से चलता है युक्त युक्त होकर के किसके द्वारा प्रेरित हुआ यह प्राण प्रथम तो प्राण मुख्य प्राण क्योंकि प्राण सर्व का अर्थक अंतरी ध्याण इंद्रिय कहेंगे कभी इंद्रियों का नाम प्राण है प्राणी वीरे ऐसा आता है प्राणा दिया प्राण इंद्रिया लड़ पड़ी प्राण संरण होगा इसलिए यहाँ प्रथम सब हो गया प्रथम प्राण इंद्रिया बाद में आती है कुछ बनने के बाद प्राण उसी दिन जब रज का सम, समागम होगा उसी काल से प्राण प्रया शुरू हो जाते हैं भूम पड़ेगा केले शिताचना जना जो लोग किससे प्रेरित हुई बाणी को बोलते हैं पाणी का प्रेरक कौन है चक्षु श्रोत्री नती और ये चक्षु और स्त्रोत्र को भी कौन देता है जो अपने अपने विश्व में जोड़ देता है विजय के लाभ को भी नक्ति जोड़ता है चक्षु को रूपाधी के लिए जोड़ता है श्रोत्र को शोड़ता है किसकी प्रेरणा से चक्षु अपने में जाती है स्रोत्र किसकी प्रेरणा से शब्द प्रकृति का काम कर रहा है क्यों ये जड़ है कर गई है आगे बातें के वाद्य स्पष्ट कर दिया जाता है लता आगे की प्रवृत्ति देखी गई है जड़ पर आप है गाड़ी जड़ है प्रवृत्ति होती है उससे देखी गई जब चेतन के सामने जो होती है वो तब तो कौन है एक प्रश्न करना होगा चेतन के बारे में प्रश्न करना चाह रहा है तो ये का ने आता यह है आगे पढ़भाष्य देखी है और कहाँ तक आप पहुंचे आपको पता लगना चाहिए से कहा सोड़ा था आपको पता ही होगा जहाँ तक होगा इसी पृष्ठ में है इत्यादि करके अंतिम लाइन में कहा था कि यह क्योंकि वहां पर कहा था कि आचार्य वाहन पुरुषो देता आचार्य दिद्या प्राप्त इत्यादि है साया है कि आचार्य वाहन पुरुष जानता है गुरु के बिना जान नहीं सकता और आचार्य से प्राप्त विद्याभूत होती है इत्यादि आया और गीता में भी कहा तत्व प्रणिता देना इत्यादि गीता ने कहा ये सारे नियम से ही होगा कश्चित कोई ऐसा व्यक्ति है गुरु ब्रह्मनिष्ठम विधिवत्या गुरु के पास जाता है विषय निष्ठ नहीं ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाता है ब्रह्म में विद्राम स्थित निष्ठा ब्रह्म में जिसकी निष्ठा है आत्मा में निष्ठा है विषय निष्ठा नहीं ऐसे गुरु के पास जाता है और प्रत्येगा अनिंद्र सरणम उसको संसार से वैराग्य हो गया है कुछ देख करके कुछ तो सुन करके बैरा की घृणा हो चुका है तो उसके आत्मा को तो छोड़ करके आंदोर शरण नहीं दिखता उसको तो कोई स्वर्ग से शरण नहीं पुत्र से शरण नहीं ऐसा आने वाला अवयव नित्य शिवम अचलम इच्छा अभय जो अवय पदार्थ चाहता है वित्त पदार्थ चाहता है कल्याण लेने वाला पदार्थ चाहता है ऐसी इच्छा करता हुआ इच्छा प्रतच्छ पूछता है, है ऐसी कल्पना ना होती है, ऐसा व्यक्ति है संसार से वीरक्त है कोई पूछता है उसी के लिए उत्तर है बात सारे वाक्य बुभुक्षु के लिए उपरेशन नहीं होते के लिए उपरे के ने कहा के रेशितम अब मंत्र का वादा शुरू करते हैं के रेशितम के ना कर्ता केवल प्रती है किस कर्ता तो तो के द्वारा प्रेरणा देने वाला कोई इंद्रिय कर्ता होगा ना इंद्रियों को प्रेरक कोई कौन करता है केवल ईशितम मान ईष्टम काल ईशतम के साथ इष्टम दिखा होता है मान जो ईशु धातु है ईशु धातु शेर धातु है और ईश धातु कहेंगे ईशा करके कहा जाता है वो अनिल धातु हो जाता है ईश्वर तो करके लिखता है ईद के बिना लिख रहेगा भाष्य का ईश्वत मंत्र का है स्तम्भ अपना शब्द है एक इसके द्वारा इसकी इच्छा से वहां मन अभिप्रेतम का अभिप्रेत तो हुआ प्रेरित प्रे तो होता हुआ यह मन मान पद स्व के संति किसान पद्धति अपने अपने विषयों में जाता है माने संबंध करता है ऐसा ईसम किया जाता है भाष्यकार में ईष्टम का जगह पर ईष्टम क्यों बोला और भाष्यकार उसका है। मैंने ईट नहीं किया व्याकरण पढ़ने वालों को बहुत दिक्कत हो जाती है जो व्याकरण नहीं जानते हैं उनके लिए बहुत सरल है कैंसर बहुत सरल है व्याकरण पढ़ने वालों को जैसे धातु आएगा उनको धातु सकर्म है कह अकर्मक है आत्मा निपरी है कि परस में परी है शेख है कि ऐठ है बहुत कुछ सोचना पड़ता है बहुत कुछ सोच पड़ता है तो भाष्यकार में ईष्टम ईट के बिना दिखा दिया ईष्टम मंत्र है है ईस्टम कहा तो भाषिका कहते हैं देखो तीन जगह इस एक इसला तीन जगह में है एक दिवाली में है एक तुदारी में है एक क्रिया में है तो ये दिवाली वाला क्रियागी वाला यहां संभव नहीं है अर्थ संभव नहीं है तो यहाँ तुदादी वाला लेना पड़ेगा यह बोलाकारषिकार ठीक है देखिए करिए थोड़ी इस आविक्षय इस अगर धात्व कर संभे प्रथम इच्छा का त व्याख्यान इतिहास कहते हैं महाराज क्रियादी में धातु आता है इस धातु बार बार होना या एक ही बार अधिक होना इस धातु और क्रियादि का भी है और दूसरा ईशा अब ये दिवाली का धातु है गति आत्मे भी धातु है तो आपने इच्छा में कैसे किया है कि तुरादिग के धातु को कैसे प्रेरित करना है ये प्रश्न धातम तो अन्य धातु भी संभव है अवीक्षार्थक विषा संभव है गत्यर्थक विषा को संभव है तो प्रथम इच्छा व्याख्याम इच्छाथक धातु विषा कैसे दिया कैसी व्याख्या करके कैसे दिलाई ऐसी संख्या का योग कर देते हैं आश्चर्य कहा इसे आवीक्षार्थ से गत्यर्थ पढ़ा यहाँ पर जो प्रश्न करने वाला व्यक्ति कैसा है संसार से विरक्त है तो या कोई जानना नहीं चाहता हो और बार बार ऐसी क्रिया भी नहीं चाह रहा यहां पर जो प्रश्न के आधार पर इसे आवीक्षणार्थस्य इस धातु जो है आवीक्षण अर्थ वाला अथवा दत्कर्म वाला ये दोनों संभव प्रश्नकर्ता के प्रश्न के आधार पर यह दोनों को धातु यहां लेना संभव नहीं करता है इसलिए इच्छा तस् वृगण दुर्घंप धातु की इसी का रूप है इसम दुर्गंत्र दिया जिसको राजने स्तम बताया ये जाना जाता है ईशितम ईदी ईद इत प्रयोग को छानदस ईशितम करके जो तो बोला हुआ है ईद का प्रयोग छानदस हुआ है भाष्य का बात हैं ये जो तुदारी का ईश्वास हुआ है कहीं वहां अनुबंध उकार लगा हुआ बुलेगा कहीं अकार लगा हुआ बुलेगा बयान में जैसे ईशु गर्मी माम छूत्र में कहा वो ईशु उकार लगाया हुआ, हुआ, हुआ और कहीं कहीं ईशा आता धातु पास हम देखेंगे लवु बहुमी ने तो ईशू दिया हुआ है ईश्व इच्छा आयाम तुरा दिन सिद्धांत आदमी आदि में ईशा इच्छाया हुआ अनुमंदा ईसा वही गलती करवाते हैं ईशिता मीटि प्रयोग वस्तु छानदसा छादस होगा ईट का प्रयोग होगा हो गए सत्ता का देखा धापू शेट है फिर भी एक कैसे छाणस बनेगा वो टीका टिप्पण का और अभी यहां सिद्ध करेंगे उसके छानदसा तथ से जो प्रपूर्व उसी धातु है जो तो बनाया गया था उसी के प्र लगाएंगे तो प्रेषित हो जाएगा एक प्रेषित प्रसर्या है एक प्रपूर्व से मैंने प्रेरणा है प्रेषित प्रेषितम उषि का दूसरे धातु नहीं है ईषितम जिससे बना प्रेषितम एक प्रयाग लगा हुआ उपसर्णी है एक आविक्षण माने पौन पुण्यम भाषिका के कहाक्षातः इस बात संभव नहीं अर्थ करना संभव नहीं गत्य सम्भविता आवेक्षण पौन पुण्यम बार बार होने को आविक्षण करते तब विषयता आया गत, गति विषयता का आया था ये दोनों के दोनों गति विषय को या आवेक्षण विषय दोनों मनोस अन या मन को लेना संभव नहीं बार बार जाना हो तो विषय जा रहा था अब नहीं कहीं जाने के लिए नहीं अभी विप्रेक में इष्ट नहीं है इसलिए मन प्रवर्तक विशेष सचेप मन का प्रवर्तक विशेष में प्रश्न है यहाँ के शंब करके मन का प्रवर्तक कौन है ये कार्यक्रम संघात में क्या शरीर पूर्ण शरीर प्रेरणा देता है क्या कोई इंद्रिया है प्राण है मन है बुद्धि है अथवा इससे कोई अन्य चीज है ये प्रश्न है यार प्रश्न होना है ये संघात बहुत वस्तु है सोलह शरीर तो का पुतला तो है इसमें सत्र बटन लगे हुए हैं पंच प्राण पंचायत पंचकर्म मन बुद्धि हुए हैं और कारण शरीर एक और अतिरिक्त है जिसको पंचकोष आदि करके चैत्र आदि में विचार किया है ये तीनों शरीरों का एक विचार है पंचोकोषोलो चाहे ती, ती, तीन शरीर गोलो में एक ही है तो सर, क्या संभव नहीं हो मन के लिए अभिष्ट नहीं है इसलिए मन का प्रवर्तक विशेष के बारे में भूगुप्स करता है जानना चाहता है मन का प्रेरक विशेष कौन है यहां ये इसी संघात में क्या स्थूल शरीर प्रेरणा देता है मन को भी अपने विषय में जाने के लिए अथवा सूक्ष्म शरीर प्रेरणा दे रहा है या कारण शरीर दे रहा है अथवा अतिरिक्त तो कोई है सामना ने लोगों में देख देखा ज्यादा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रेरणा देता है और थोड़े शरीर में प्रेरित थोड़ा शारीरिक आ होता है स्थिति देखी जाती है किन्तु यहां भी ऐसे ये क्या ये प्रेरक विशेष में विशेष के विषय में समझ रहा है उसको प्रश्न है कहा अब आगे बोलते थे कहा प्रयोग से भी गुण होने का आज से मंत्र में जब बोला हुआ है के अषितम अगर ईद करते हैं ईट किया है तो गुण भी हो जाता है ऐशितम हो होना चाहिए फिर एषित वजते प्रयुषितइित होना चाहिए किम तो प्रयोग वन तय सैत्षित ना नहीं होगा तषित सीषित न होगा तो नहीं होगा तरह भूम नई हो नुआ ईषित मनाशाई प्रयोग छांदसा ये टीकाकार हैं ना तो धातु और अनिवार धातु अनुत तो नहीं है ये धातु शेर धातु है धातु शेर है अनुबंध से विकल्प विधान अनुबंध जो है विकल्प है विकल्प क्या है कहीं ईश्व इच्छायाम करके उक लगाया हुआ है कहीं ईसा इच्छायाम अटार बढ़ा हुआ है धातु पाठ में ऐसा मिलता है अनुबंध उसका नाम है जो धातु के पूछ बन के आता है उसको अनुबंध बोलते हैं कहीं ईश्व इच्छायाम कहीं इच्छा है, कहीं अकार है कहीं उतार है ये विकल्प है अनुबंधा विधान विकल्प विधान से अन्वेषितम अन्विष्टम का यदि वैकल्पिक प्रकार देखो अनु लगाकर कैसे कितना है अन्वेषितम बनता है ईट कर दिया गुण कर दिया अन्वेषितम बना हुई का रूप है कहीं अन्यष्टम हुआ ईटू किया हुआ है किंतु गुण नहीं किया है दोनों दिखाई पाता है तो गुण ना होना छस कहना चाहिए ऐसा टीकाकार बोलना चाह रहा है तो भाष्यकार करें एक प्रविधी छांदस है अब दोनों का सामंजस्य टिप्पणी कार करेंगे टिप्पणीकार करेंगे कैसा करेंगे समय हो गया है आगे रखेंगे फिर आगे बार ओम आमा सक्ष ब्रह्मोपनमारणस्थाकर